रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक 106 भाग शरीर क्रिया विज्ञान पर शोध के अलावा पेंटल का एकमात्र अन्य शोक था यमुना नदी में नाव चलाना पर यह वे सालों पहले करते थे क्योंकि बाद में यमुना नदी ना रहकर एक नाला बन गई। उनका व्याख्यान देने का तरीका भी बहुत रोचक था। भाषण बजाय वे किस्से और और अपने अनुभव सुनाते वैज्ञानिक चर्चा करते इससे रट्टू तोता छात्र नाराज होते क्योंकि उन्हें तो रटने के लिए केवल नोट्स चाहिए होते थे परंतु जो छात्र ज्ञान के पिपाशु थे उन्हें पेंटल के व्याख्यानों में अपार आनंद आता था। पेंटल सही और गलत के अपने मूल्यों पर अटल रहते और व्यावहारिक कारणों से या सामाजिक मंजूरी के लिए उन्हें बदलने की जरूरत नहीं समझते थे अपने पचास सालों के लंबे शोधकाल में पेंटल ने 400 से अधिक शोध पत्र लिखे उनके अनुसंधान का जैव चिकित्सा विज्ञान पर काफी प्रभाव पड़ा और शरीर क्रिया विज्ञान के क्षेत्र में तो उनका योगदान अद्वितीय है अनेक शोधकर्ताओं द्वारा उनके शोध पत्रों का व्यापक रूप से उल्लेख किया जाता है 2004 तक उनके शोध पत्रों का बार उल्लेख हुआ, जो किसी भी शोधकर्ता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है हालांकि पेंटल का मानना था कि किसी भी वैज्ञानिक का मूल्यांकन मात्र उसके शोध पत्रों अथवा पुस्तकों के आधार पर नहीं होना चाहिए उनके अनुसार इस प्रकार के मूल्यांकन से कु जैसे अत्यावश्यक क्षेत्रों में पिछड़ता है। इसलिए वैज्ञानिकों के मूल्यांकन का आधार उनके शोध की सामाजिक उपयोगिता और उनमें निहित सामाजिक मूल्य ही हो सकते हैं। जिस युग में पूरी दुनिया में वैज्ञानिक ऐसे ऐसे क्षेत्रों में घुस रहे थे जिनमें ज्यादा पैसा उपलब्ध था और जो ज्यादा प्रसिद्धि दिला सकते थे तब भी पैंट अपनी पसंद के क्षेत्र शरीर क्रिया विज्ञान में शोध करते रहे जिसकी ओर अधिक लोग आकर्षित नहीं होते थे उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया 1981 में में उन्हें रॉयल रॉयल सोसाइटी सोसाइटी लंदन और 1996 एडिनबर्ग की फेलोशिप मिली वे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष रहे वे थर्ड वर्ल्ड अकादमी के संस्थापकों में से एक थे इस संस्था का काम उनके दिल के बहुत करीब था उन्नीसो में भारत सरकार ने पेंटल को पद्म विभूषण से अलंकृत किया उनकी पत्नी आनंद ने जीवन भर अपने पति के शोध में हाथ बंटाया अवतार सिंह पेंटल का व्यक्तित्व बहुत सरल था वे दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करते और अपनी महानता का कभी अभिमान नहीं करते थे इस महान चिकित्सा शोधकर्ता का देहांत 21 दिसंबर 2004 में दिल्ली में हुआ